रूही ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक नजर घूरते हुए कहा तो आप लोगों का मतलब यह है कि मौजूद के के कम कम तो एक भी लफ्स नहीं निकला आखिर में डायरेक्टर दुर्गा ने अपनी भॉएं टेडी करते हुए वहां पर मौजूद एक एक पुलिस वाले को घूरना शुरू कर दिया इस वक्त वो ये याद करने की कोशिश कर रहे थे कि उस रात क्राइम सीन पर अचानक से कौन सा पुलिस वाला आकर पहुंच गया था लेकिन विक्रांत ने हाथ से इशारा करते हुए रिलैक्स करने के लिए कहते हुए कहा एक मिलिट, एक मिनट, मिनट, आराम से, लंबी सांस लो लो, सब लोग, टेंशन मत लो। ये बस मेरी थ्योरी है बस फिल्म की स्टोरी से इसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूं मैं जरूरी नहीं कि सब सच ही हो एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अचानक से वो बोल पड़ा मुझे भी याद है उस टाइम जब हम लोग दरवाजा तोड़ के भीतर पहुंचे थे तब मेरे साथ वाले कुछ पुलिस वाले तो भाग के अंदर चले गए थे लेकिन तब मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था तो अगर कोई घर से बाहर की तरफ गया होता तो मैंने जरूर नोटिस किया होता हाँ जब हमें विक्टिम की डेड बॉडी बेडरूम में से मिली तब मैंने भी गेस्ट रूम में जाके चेक किया था लेकिन वहां भी ना तो कोई विक्टिम था और ना ही कोई और एक दूसरे पुलिस वाले ने याद करते हुए कहा ये सुनकर रूही तुरंत ही केशव की तरफ बढ़ गई और फिर उसके चेहरे को वहां पर मौजूद सभी पुलिस वालों की तरफ करते हुए कहा हाँ लेखक साहब ध्यान से देखें इन लोगों को किसी को पहचान रहे इनमें से न, मैं केशव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं अक्सर अक्सर पुलिस स्टेशन जाता रहता हूँ ताकि मुझे अपने नावल के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे तो मुझे तो सारे पुलिस वाले जाने पहचाने से लगते हैं लेकिन इनमें से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता हूँ अब जाकर यहां पर मौजूद पुलिस वालों ने राहत की सांस ली फिर विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा, ओके बहुत हो गया पहले मेरी बात सुनो। अगर उस टाइम यहां पर मर्डरर मौजूद था तो हो सकता है कि उसने ये ना सोचा रहा होगा कि यहां पर पुलिस भी आ सकती है उसने बस किरण के कटे हुए हाथ की फोटो को उसके भाई राघव के पास भेजा रहा होगा भेजा होगा विक्रांत के ये शब्द सुनकर सभी लोगों की नजर अब जाकर राघव पटिक गई देखकर राघव ने खींचते हुए कहा वह कमाल है अब आप लोगों को लग है कि मैं हूं। ने फिर अपना इस तरीके से वो क्राइम सीन को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहता था लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया जब यहाँ पर तुम्हारे साथ पुलिस भी पहुंच गई फिर इस कंडीशन में वो क्राइम सीन पर ज्यादा देर तक रुक कर खुद के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था अचानक से केशव ने राघव की तरफ देखते हुए कहा लेकिन फिर कातिल तुम्हारे साथ फैमिलियर होना चाहिए था ना? कम से कम उसे इतना तो पता था कि तुम उस टाइम अपने फ्रेंड के घर पर थे और उसके साथ गेम खेल रहे थे इस सिचुएशन में वो ये चीज अच्छे से समझ रहा था कि तुम अपनी बहन की जान नहीं बचा पाओगे लेकिन तुम क्राइम सीन पर पहुंच जरूर जाओगे शायद इसीलिए उसने तुम्हारे पास फोटो भेजा था है न क्या मतलब है क्या मतलब तुम्हारा तुमने मेरी बहन को मारा है और अब तुम मुझे ही कहानी बता रहे हो साले रामी तुझे तो मैं छोडूंगा नहीं राघव गुस्से में आकर केशव को गाली देते हुए उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ा फिर केशव ने भी गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो मैंने नहीं मारा उसे मैं, मैं भला अपनी ही बीवी को क्यों मारूंगा तुम पहले खुद को देखो अपने सर्किल में देखो कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है मैं पक्का कह रहा हूँ कोई ना कोई तुम्हारा दुश्मन जरूर है और तुम्हारी बहन का मर्डर तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तेरी तो साले, तेरी हिम्मत कैसे में देखते देखते, दोनों एक दूसरे से भिड़ बैठे डायरेक्टर दुर्गा और बाकी के लोग तेजी से भागते हुए उन लोगों को रोकने के लिए दौड़ पड़े यहाँ का माहौल पूरा खराब हो चुका था खुद के सामने इतना बवाल मचा हुआ देख विक्रांत को अचानक से समझ में आया की अभी तक वो जो सोच रहा था उसका कोई मतलब ही नहीं है अब ये नहीं पता चल रहा था कि डायरेक्टर दुर्गा और बाकी के पुलिस वाले इन लोगों को लड़ने से रोकने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे या फिर राघव बहुत ज्यादा मजबूत था राघव ने केशव का हाथ पकड़कर इतनी जोर से खींच लिया कि केशव दर्द से चीख पड़ा आखिर में जब पुलिस वालों ने मिलकर उन्हें अलग किया तब केशव के सिर के बचे हुए बाल भी थोड़े बहुत खाली हो चुके थे वो अभी भी दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर करहाता हुआ बैठ गया विक्रांत को जब समझ में आया कि इन दोनों के पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है तब उसने तुरंत ही पुलिस वालों को केशव की वापस पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कह दिया साथ ही उसने राघव को अपने साथ कुछ देर तक रोकने का डिसाइड किया राघव था भी बेरोजगार जुआरी क्यूँकी केशव पंडित के के केस में राघव का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था ऐसे में पुलिस ने पहले ही राघव के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था पुलिस ने पहले ही चेक कर लिया था की मर्डर वाली रात राघव कहाँ पर था और वो क्या कर रहा था पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई थी कि मर्डर वाली रात राघव अपने दोस्त के साथ उसके घर पर रमी खेल रहा था उसने वाकई में उस दिन काफी पैसे जुए में लगा दिए थे कहने का मतलब राघव के पास पुख्ता सबूत था कि वो मर्डर वाली रात अपने फ्रेंड के घर पर था हालांकि केशव ने पुलिस को बताया था कि राघव इस वक्त काफी कर्जे में है लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि भले ही राघव थोड़े बहुत कर्जे में था लेकिन इस वक्त उसे पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पहले भी किरण अपने भाई राघव की पैसे को लेकर काफी मदद करती थी वो अक्सर राघव को पैसे वगैरह भी दे दिया करती थी ऐसे में राघव भला अपनी बहन का मर्डर करने के बारे में सोचेगा भी क्यों केशव और राघव के रूम से बाहर जाने के बाद डायरेक्टर दुर्गा ने उत्सुक होते हुए विक्रांत से सवाल किया सर अब आगे क्या करना है विक्रांत अभी भी कुछ देर तक कुछ सोचता रहा ऐसे में उसने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया इसी वक्त रोही ने फिर अपने वोट काटते हुए कहा पता नहीं क्या होने वाला है अभी तो सारे एविडेंस यही कह रहे हैं कि केशव ही मर्डरर है मुझे तो लग रहा है कि अभी तक केशव अपने ऊपर लगे ब्लेम को हटाने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है अभी कुछ कहना भी जल्दबाजी है अर्षित ने रूही की बात से असहमति जताते हुए कहा क्या पता नैना मैडम अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे तो हमें इस केस में कुछ मदद मिल सके सही कहूँ तो अब मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्ट सीरियल मर्डर केस में आ रहा है क्या पता उस सीरियल किलर का कनेक्शन भी इस केस से हो डायरेक्टर दुर्गा कुछ देर तक सोचने के बाद विक्रांत ने कहा मैं चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए और आप बहुत अच्छे से कर लेंगे हाँ सर बताइए डायरेक्टर दुर्गा ने गर्वान्वित होते हुए कहा वो सही कह रही है चूंकि रूम उन्दर से बंद था तो हम लोग इस सिचुएशन में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी को मान सकते हैं अगर यहाँ तीसरा आदमी नहीं आया तो विक्रांत ने अपनी दो उंगलियां दिखाकर इशारा करते हुए कहा फिर उसने कहा या तो किरण ने सुसाइड करके अपने पति को फंसाने की कोशिश की है या या फिर केशव ही कतिल है हम लोग तो अभी कोई भी बात निश्चित तौर पर इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि अभी हम काफी सारे एविडेंस मिस कर रहे हैं सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि एग्जैक्टली exactly इन दोनों के साथ हुआ क्या था तो आपका मतलब डॉक्टर दुर्गा अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर विक्रांत तो उनसे क्या करवाना चाहता है विक्रांत ने जब देखा कि दुर्गा काफी कंफ्यूज हो रहा है तो फिर उसने उसे सीधे केशव और उसकी पत्नी के बारे में डिटेल निकालने के लिए लगा दो मुझे किरण के मर्डर वाली डेट से पिछले तीन महीने तक की डिटेल चाहिए इस दौरान इन दोनों ने क्या क्या किया कहा गए क्यों गए किससे मिले और क्यों मिले सब कुछ एक एक डिटेल चाहिए मुझे यहाँ तक कि उन्होंने पिछले तीन महीने में क्या क्या खरीदा है कहीं घूमने गए हूँ तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे